देने वाली पंक्ति शी तुलसीदास जी ने कही और भगवान वर्णन करते गए अंत में कहा जाते बेगी द्रवो में भाई अशुभम भगति भगत सुखदाई मैं तो भगवान की भक्ति से बड़ा प्रसन्न भगवान कहते हैं भक्ति मुझे अत्यंत तो प्रिय है भक्ति मुझे बस में कर लेती है और भक्ति के बस में रहना मुझे बड़ा अच्छा लगता है सचमुच जहां वाद वहां विवाद और जहा अनुराग वहां आनंद मुझे एक विनोद की बात याद आई एक बार वेदांत सम्मेलन हुआ बड़े बड़े प्रकांड पंडित इकट्ठे हुए मध्य प्रदेश के शहर होशंगाबाद में महाराज किसी ने अद्वैतवाद की स्थापना की किसी ने विशिष्टाद्वैतवाद की किसी ने शुद्धाद्वैतवाद की तीन दिन सम्मेलन चला और विद्वानों के लिए आनंद की बात थी सब अपने अपने मत के अनुसार इन वादों का अर्थ ग्रहण कर रहे थे एक विद्वान किसी व्यक्ति के घर ठहरे थे, थे चलने लगे तीसरे दिन तो उन्होंने कहा कि अब मैं चलूं, आपने बड़ा स्वागत सत्कार किया, अच्छा तीन दिन वेदांत सम्मेलन हुआ अद्वैतवाद विशिष्टाद्वैतवाद शुद्धाद्वैतवाद आपको कौन सा वाद समझ में आया वो सज्जन हाथ जोड़ के बोले कहने लगे नाराज मथो ना हमें तो हमारा होशंगावाद ही समझ में आता है बाकी ये कुछ भी समझ में नहीं आता हम तो भैया भगवान का नाम जानते हैं भगवान के आश्रित रहते हैं और ओ, वो विद्वान इतने हंसे आनंदित हुए कि भैया तुम्हें और कुछ जानने की जरूरत नहीं तुम तो भगवान को जैसे मानते हो वैसे मानो और इस तरह भगवान ने भक्ति का निरूपण किया भक्ति का इसका अर्थ यह है कि भगवान ने पंचवटी में रहकर सत्संग किया इसका आशय यह है कि हमें भी मनुष्य शरीर में रहकर सत्संग करते रहना चाहिए निरंतर सावधान सत्संग क्यों ये पंचवटी है इसलिए सत्संग करते रहे तो ठीक लेकिन एक अद्भुत बात है सत्संग जैसे ही पूरा हुआ वैसे ही तुलसीदास जी लिखते हैं पन खा रावण के बहनी दुष्ट हृदय खा रावण के बहनी दुष्ट हृदय पंचवटी सो गई इकबारा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 खाई अजा कई बार लोग ये सुनकर बड़े परेशान होते हैं कि इतना बढ़िया सत्संग हो रहा था ये का सत्संग के तुरंत बाद क्यों आई सत्संग के बाद ही आ गई ऐसा प्रश्न वे ही लोग करते हैं जो लोग ऐसा सोचते हैं कि पढ़ाई के बाद परीक्षा क्यों होती है पढ़ाई के बाद तो परीक्षा होगी तो सत्संग की पढ़ाई सच्ची की कच्ची यह परीक्षा लेने के लिए सूर्पण का सूर्पण का माने वासना ये वासना आती है कि सत्संगी सच्चे की कच्चे अच्छा सुर्पण उतनी सुंदर है नहीं जितनी बनकर आई रुचिर रूप धन प्रभु बोली बचन बहुत मुस्काई बचन तो एक बोली मुस्कुराई बहुत ज्यादा और कहा क्या तुम संपुरुष तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं है ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए कि चलो राक्षस कुल में कोई भक्त तो हुआ जो भगवान की प्रशंसा कर रहा है कि आपके जैसा कोई पुरुष नहीं त्वादि देवा पुरुषा पूरा ब्रह्मा जी ने जो देखा तब तक सूर्प नखा बोली न ना सम नारी ब्रह्मा जी ने कहा सब गड़बड़ कर दिया इसलिए। तो सूपनखा आगे बोली कि राम जी ना आपकी भूल ना हमारी यह संयोग विधि रचा बिचारी यह तो ब्रह्मा जी ने लिखा है बिचारे ब्रह्मा माथा पीट रहे थे कि हमने कब सुपनखा का संयोग लिखा है राम जी ने श्री सीता जी की ओर देखा इनका का इनका ब्रह्मा जी ने संयोग आपके साथ नहीं लिखा क्यों इनके पिता जनक जी कह रहे थे लिखा नबी थी वह दे विवाह अब ब्रह्मा जी भी तो उन्ही के विवाह लिखे जिनको जन्म दे, पर मैंने तो लिखा है राम जी ने कहा तो इतने दिन तुम कुमारी कैसे रही मैं गई थी मम अनुरूप पुरुष जगमाही देखे खोज लोक त्यू नाहीं तीनों लोकों में कोई मेरे लायक पुरुष नहीं कौन गया था देखने आपके भाई साहब या परिवार का कोई नहीं नहीं हमारे यहां तो हम खुद जाते हैं देखे खोज हमी ने खोज कर देखा राम जी ने कहा फिर हमें देखकर क्या विचार है का ताते अबलग रही कुमारी पर मन माना कि छू तुम ही निहारी आपको देखकर कुछ मन मान गया है कुछ हां ठीक है वैसे तो नहीं लेकिन ठीक है राम जी ने श्री सीता जी की ओर देखकर कहा कि मेरा तो विवाह हो गया है पर भगवान ने एक व्यंग किया अह कुमार मोर लघु भ्राता मेरा भाई कुमारा है वो कुमार कैसे अब तक जब आपका विवाह हुआ तो उनका विवाह कुमारी कैसे भगवान ने कहा सुपनका जैसे तुम कुमारी क्योंकि सुपनका का भी विवाह हो चुका था पर वो कह रही ताते अब लग रही कुमारी भगवान ने कहा लक्ष्मण जी भी वैसे ही कुमारे कई बार लोगों को लगता है भगवान झूठ क्यों बोल गए सूप खा बोले तो बोले और भगवान ने ऐसा क्यों कहा और भगवान भगवान बिल्कुल झूठ नहीं बोले उसी की भाषा में उत्तर दिया आप ऐसे समझो दो लड़के एक का नाम रामू एक का नाम श्यामू दोनों गरीब दोनों को मिठाई खाने का बहुत मन पैसा किसी के पास नहीं सवेरा हुआ कि चलो मिठाई बनते ही देख लेंगे कुछ तो आंखें तृप्त तो होंगी फिर खाने को मिलेगी तब देखी जाएगी गए सवेरे सवेरे जलेबियां बन रही थी अब देखा तो और मन माना ही नहीं श्यामू ने कहा पैसा तो बाद में मांगेंगे पहले ही गया और हलवाई जी जलेबियां कैसे दी हलवाई ने कहा बीस रुपए किलो ढाई सौ ग्राम दो और ढाई सौ ग्राम जलेबी लेके खाने लगा रामू ने कहा पैसा तो इसके पास भी नहीं था ऐसे आराम से जलेबी खा रहा है तो हम भी तो जा सकते हैं तो थोड़ी देर में रामू हलवाई जी जलेबिया कैसे दी बीस रुपये किलो ढाई सौ ग्राम दे। अब रामू ने जलेबी खाना शुरू किया तब तक श्यामू खा चुका था और जैसे कहा हलवाई ने कहा पैसे श्यामू बोला क्या दुकानदारी करते हो आते ही दस का नोट दिया था पांच रुपए वापस करो अब श्यामू कहे कि नोट दिया हलवाई कह के नहीं दिया दोनों में झगड़ा शुरू रामू ने सोचा मौका अच्छा है वहीं से बैठे बैठे बोला अरे हलवाई जी इस झगड़े में हमारा दस का नोट मत भूल जाना हलवाई ने सोचा एक जगह गड़बड़ी हो सकती दो जगह बोले नहीं नहीं तुम्हारा तो दस का नोट हमें याद है पर इसने नहीं दिया बोले तुम जानो और वो जाना अब जब विवाद ज्यादा बढ़ा तो भाई क्यों श्याम बोला रामू से पूछो रामू से पूछा रामू ने कहा मुझसे चाहे जिसकी सौगंध ले लो जैसे मैंने दस का नोट हलवाई जी को दिया है ऐसे श्याम ने भी दस का नोट दिया है मतलब ना मैंने दिया ना इसने दिया जलेबिया कहीं पांच पांच रुपए मिल गए अब वो झूठ तो नहीं बोला उसने कहा जैसे हमने दिया वैसे इसने दिया राम जी भी झूठ कहा बोल रहे हैं शुभ ने कहा जैसे तुम कुमारी हो वैसे लक्ष्मण कुमारे हैं सठे साठ्यम समाचारी नीति प्रीत परमारद स्वरथ कौन राम समझान जथारथ भगवान ने लक्ष्मण जी के पास लक्ष्मण जी राम जी की ओर देखने लगे और यही कहा सुंदरी सुनो हे सुंदरी सुनो लक्ष्मण जी ने कहा बिना देखे सुंदरी कह रहा है देखेगा तो बिक जाएगा राजकुमार मेरी ओर देखो तो लक्ष्मण जी ने कहा जब तक नहीं देख रहे तभी तक तो सुंदरी हो इधर गई उधर आई श्री सीता जी पर आक्रमण करना चाह तो लक्ष्मण अति लाघव नाकु अब ये कथा है और इस कथा में यही उपदेश है कि सूरूपनखा को किसी पात्र के रूप में नहीं वृत्ति के रूप में देखें यह वासना की वृत्ति है और इस वासना ने बड़ों बड़ों के नाक काट दी बड़ों बड़ों की नाक काट दी इस वासना ने बड़ों बड़ों की नाक ऐसी कटी कि मुझे दिखाने लायक नहीं बिचारे लेकिन सच्चे सत्संगी श्री राम लक्ष्मण ऐसे सत्संगी हैं कि इन्होंने वासना के ही नाक कान काट दिए वासना का विरूपीकरण हो गया और सचमुच यही जीवन का सत्य है सूर्प विकल होती हुई खरदूषण के पास गई खरदूषण चौदह हजार राक्षसों को लेकर आए राम जी अकेले रह गए लक्ष्मण जी से कहा श्री सीता जी को लेकर जाओ और चौदह हजार राक्षसों के भीतर प्रकट हो गए राक्षस एक दूसरे में राम जी को देखते ये रहे ये रहे ये रहे आपस में लड़ लड़ के मर गए देख परस्पर राम करी संग्राम रिपुदल लरी मरियो और संकेत बड़ा सार्थक है ये खर्दुषण राग द्वेश है वासना में बाधा पहुंचने पर राग द्वेश हजारों बुराइयां लेकर आक्रमण करते हैं और कितना सुंदर संकेत है अगर हम एक दूसरे में परस्पर राम देखना शुरू कर दें तो सारी बुराइयां अपने आप मिटकर समाप्त तो हो जाती हैं यही संकेत भगवान को सर्वत्र देखना और सारी बुराइयां मिटेंगी यही संकेत है इसके साथ इस चर्चा को विराम राम जी जैसा कौन राम जी तो राम जी ही हैं को रघुवीर संसारा शील सरिसील निरा सीता हर्ष राम राम सीता के साथ सूचित किया जाता है सीता राम जय सीतारा ye sham jag ragesh sham श्री राम जुगल नाम राजेश भगत लहे विश्राम श्री सीता राम जी महाराज आरती अवध बिहारी की दया जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की या मई जनक दुलारी सरकार परस पर हसे हर बार मधुर ले मन मोल ललित छब प्रीतम प्यारे की दी दया जनक दुलारी की। आरती बिहारी की जनक की पलोटत पायल जनी निरक्ष पद पंकज हो तहाल गुराई धन्य से बताई पवन सुत गिरवर की जनक की अबद की। जनक की की बेहारी भरत जू भे भोर लखरिला कर जो। लखे मुख चंद लेन दल शो की दया मई जलक दुलारी आरती अवध बिहारी दया मई जलत दुलारी आरती जो कोई जल गे पद प्रेम अब सि शरण राजेश कृपेयदेश बोलिए जय भयारी की दया मई की आरती अवध बिहारी दया मई जनक दुलारी की, ंदर्ज गो शाधि शादीरापा शादी खदय शादी वनपत शांदि विश्व देवा शातिर्ब्रह्म शाति शादि शातिर शाद सा हरिज्ञान येवास्ता धर्मा प्रथमाणी आसन्न हनाग महिमा स जंदयत्र पूर्व साध्या हरि ओमेदंताय विमे वक्रदुंडा धीमह तो दिपोदारायमे वासुदेवाय धीमह तन्नो विष्णु प्रचोद हरि ओं महालक्ष्मीज विमहे विष्णुपत्ज धीमह तन्नो लक्ष्मी प्रचोदया हरि ओं पर ब्रह्मणे विमहे रुद्र रूपये तनो तन्नो प्रचोदय श्रीवंति का बकुल चंबक गजाति कर वे लाल पुष्प बिल्व प्रबा तुसीतरमे भेता पूजयामी जगदीशर मे प्रसीद ना सुगंधपुषा यहाँ च पुष्पाजलिर्मया दत्त गृहान परमेश्वर सांगा सुवृवरा विधाय मंडल मंडप देवता सहितय श्री राजा रामचंद्राय नमो नम मंत्र पुष्पाजलिम समर्पयामी बुलि सदुदेव भगवानी की जय राजा रामचंद्र भगवान की जय कब नरेश भगवान की जय भाग्य बिहारी लाल की जय गोवर्धन नाथ की जय धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सनातन धर्म की सनातन संस्कृति की हर हर महादेव जय जय श्री राधे जोतेरू आश तेरा तेरा तू सबका स्वामी अंतरयामी सबका स्वामी तू अंतरियामी सबका स्वामी तू अंतरयामी रो oh. संगा राम नाम मंगलाना चारंदेवाणी विनायक वंदे विदेहतनया पदपुंड कैशौरसौरभ सहित योगी चित हंतमनिषम हंस सव्यं सनमानन सात दूरवाद्युति तरुण्यनें हेमाबर बर विभूषण भूषितांगं कंदर्पकोटिकम किशोरमूर्ति पूर्ति मनोरथ भुवा भज्यान यत्र यत्र रघुनाथ तत्र जानक यघुनाथकीर्तनम त्र तस्कांजलि बाष्पवा परिपूर्णलोचन मरुतिमतराक्षक गंगा गंगातरंगरमणीय गौरी निरंतर विभूषित बामभागम नारायण वाराणसी प्रियमदापहाराणसीपति भज विश्वनाथ सच्चिदनंदय विश्वत्पत्तिपत्रश् वय मंडवी उर्मिला श्रुति कीरति वर वाम चारि सुन चारि उतन तुलसी करत प्रणाम श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरण रघुवर विमल जस जो दायक फल चार mm -hmm. बंदों राधा पद कमल mm -hmm. अमल सकल सुखधाम जिनके पर सुनहित रहत लाला नित श्याम शिष मुकुटकटिका छमुरी उमाल यही बानिक मोमन बसो सदा विहार सीदास जी के पद कमल बारम्बार मना गुण गौ के हनुमत हो mm -hmm. लेत सदा सुधिदी सहज दया के धाम धाम धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीतारा